शिवपुराण शतरुद्र सेता तदनंतर अवतार महेशा तथा महेशावतार अवतार का चरित्र कर नंदीश्वर ने कहा महाबुद्धिमान सनत कुमार जी अब तुम अत्यंत पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो यह उत्तम आख्यान भक्त की वृद्धि करने वाला है मुनीश्वर एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीजी के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर से शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कथ सुनाया देवताओं का यह कथन सुनकर लोक ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके बुद्धिमान देवराज मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ सुनो जो दधेज नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्री हैं उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो वे अवश्य दे देंगे फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालोगे नंदीश्वर जी कहते हैं मुने ब्रह्मा का यवचन सुनकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को सांस ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए वहां इंद्र ने सुवरचा सहित दसीची मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया दधे मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवरचा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले इंद्र ने कहा मुने आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं इसलिए हम सभी देवता तथा देवर सी दृष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं वे प्रवर आप अपनी वज्र में अस्थियां हमें प्रदान कीजिए क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा इंद्र के योग कहने पर परोपकार परायण दधी जी ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए उस समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग चकित हो गए तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया तब इंद्र के आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से उदीर्ण हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मश्री नामक बाण बनाया गया तथा अन्य अस्थियों से अनान्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया अब शिव जी के तेज से उत्कर्षण को उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था फिर तो कमच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर शरीर सिर को काट गिराया उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी विस्तुति करने लगे तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधे ची मु की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को श्राप देते हुए बोली सूवरचा ने कहा अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं इसलिए ये सब के सब आज से मेरे छाप से पशु हो जाएं इस प्रकार उस तपस्वी मुनिपत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया फिर तो मनुष्वि सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाश माली हुई वह उस मुनिपत्नी सुवरचा को आश्वासन देते हुए बोली आकाशवाणी ने कहा प्राज्ञे ऐसा साहस मत करो मेरी उत्तम बात सुनो देवी तुम्हारे उधर में मुनि का तेज वर्तमान है तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए अथवा सती नहीं होना चाहिए